उसकी कृतियों का सम्मान हम करने जा रहे हैं सारे जीवन की उनकी तपस्या जो उन किताबों के माध्यम से हम तक पहुंची है हम उसका पुनरावलोकन करने जा रहे हैं किताबें कब छपी कब उनका विमोचन हुआ वो जाने दीजिए सही मायने में आज उन पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है और इस लोकार्पण समारोह में आप सब उपस्थित हैं ये मेरे लिए गर्व का भी विषय है और अगर इतना कह दूं कि मैं आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ शब्दों से तो पर्याप्त नहीं होगा मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग आए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी और मुझे बहुत बड़ा संतोष आप लोगों ने दिया है पुनः एक बार आप सब लोगों का शाब्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद